बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी खाबों हिम हो चाहे मुलाकात तो होगी बीते हुम की कसक साथ तो होगी, खा ही में हो जा मुलाकात तो होगी बीते हुए लम की कसक साथ तो होगी ये प्यार में डूबी हुई रंगी हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार दोस्तों पिछला हफ्ता बेहद कैसा गुजरा क्या बताऊं रोमांचकारी रोमांचकारी गुजरा हंसी मजाक से भरा हुआ नमस्कार हंसी मजाक से भरा हुआ वाह तो पिछले हफ्ते के लिए कोई नाम देना बड़ा मुश्किल काम था क्यों यादगार किससे आ, ये भी बात सही है तो साहब अब सवाल यह उठता है कि आप सोच रहे होंगे पिछले हफ्ते में ऐसा क्या हो गया तो साहब पिछले हफ्ते में ऐसा ये हो गया कि हमने भारतीय स्टेट बैंक को ज्वाइन किया था 1977 में और उस साल 1977 में दो प्रोबेशनरी ऑफिसरों ने ज्वाइन किया तो साहब दो तो नहीं मगर तकरीबन 24-25 प्रोबेशनरी ऑफिसर चूकी सच बात यह है कि चाहे वो जिस पद पे भी पहुंच गए हो बैंक में मगर कहलाते वही रहे तो साहब वो 77 बैच का एक री यूनियन हुआ उस री यूनियन में सब लोग पहुंच गए दो सौ छप्पन नहीं भैया 20-25 लोग कुछ अकेले कुछ दुकेले. और मजे की बात ये है कि वहां पर जब हम लोग पहुंचे तो लगभग सभी एक दूसरे को जानते थे सभी को एक दूसरे के साथ काम करने का अवसर मिल चुका था मगर मालूम क्या क्या यादें एकदम से सामने आ गईं। आप जानते हैं उनमें यादों में सबसे खास बात क्या थी सबसे खास बात यह थी कि जो पहली चीज याद आई सबको वो ये थी कि जब हम पहली बार मिले थे तब क्या हुआ था विश्वास कीजिए अधिकांश लोगों को अपनी पहली मुलाकात याद उस बात को आज लगभग 47 साल हो चुके हैं इन 47 सालों में कम से कम तीन पीढ़ियां यानी कि अगर हम देखें तो जो कहा जाता है कि पीढ़ी 17 साल की एक पीढ़ी होती है तो तीन पीढ़ियां निकल चुकी और याद क्या है वो पहली मुलाकात कुछ लोगों को तो यह भी याद था कि वो हवाई जहाज में या ट्रेन में एक साथ आए थे ज्वाइन करने के लिए साहब चलिए वहां पर ऐसी मुलाकातें हुई ये सब बातें हुई तो उसका नतीजा क्या हुआ कि जब मैं वहां पर बातें कर रहा था और इस तरह की मुलाकातें हो रही थी तो मुझे ये ख्याल आया कि यार ये तो बैंक का रियूनियन हुआ मगर क्या हमको आज अपने उन पुराने दोस्तों की भी याद है जिनसे हमने जिंदगी में आ, किसी न किसी दौर में जिनके साथ एक लंबा समय गुजारा है मसलन हमारे स्कूल के दोस्त हमारे कॉलेज के दोस्त पिछली नौकरियों के दोस्त या परिवार में जो संबंधियों से अधिक जो मित्र रहे हैं उनके बारे में बस आप उसी ने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया और मैं आपके सामने आज अपने कुछ कमियां मैं उनको कमियां ही कहूंगा वो लेकर के आया हूं और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी एक बार जरा उस गली में उस कमरे में झांक कर देखिए जहां पर की वो यादें छुपी हुई हैं, दबी हुई हैं, जिनके मैं जिक्र करने जा रहा हूं आप ये बताइए कि आपको अपने लोअर केजी, जी यानी कि जो प्राथमिक विद्यालय में जो आपके दोस्त रहे होंगे उनमें से कितनों की याद है और अगर याद है या उनके साथ आपके कोई संबंध हैं तो जरा चर्चा करिए उसके बताइए देखिए फिल्मों में तो अक्सर ऐसा कहा जाता है कि साहब स्कूल के जमाने में मिले थे और तब की दोस्ती तब की दोस्ती अरे मेले में बिछड़े हुए आ, मेले में बिछड़े हुए भाई बहन एक को पहचान जाते हैं अच्छा साहब तो मैं मुझे तो साहब ये तो हमारी पत्नी यहाँ पर कुछ बीच में एडिट कर रही हैं मगर मैं तो याद कर रहा हूं बचपन के दिन भुला न देना आज तो, तो साहब ये बचपन वाले दिन जिनकी बातें कर रहे हैं ना वो दिनों की बातें नहीं कर रहे हैं गीत का मतलब है कि बचपन के दिन में जो दोस्त साथी यार मित्र थे उनको ना भुला देना तो मगर साहब सच बात यह है कि भुला तो चुके हैं मैंने साहब अपने जीवन में जब सोचने की कोशिश की तो ना मुझे तो भाई शायद ही कोई याद आया हाँ एक याद है हल्की सी जिसमें कि मुझको ये याद है कि शायद मैं रोता हुआ स्कूल गया था और उस क्लास में एक बच्ची थी मतलब उस वक्त तो शायद मैं भी बच्चा ही था तो बच्ची थी जिसने कि मुझे हाथ पकड़ के बैठा लिया था बचपन से रंगीन तबीयत तो शायद रही होगी मेरी मैं कह नहीं सकता कि आज भी वो रंगीनी है कि नहीं मगर उस जमाने में शायद रंगीन तबीयत रही होगी तो खैर साहब हमारी पत्नी धीरे धीरे कह रही है है है आज भी है चलिए साहब और आपको यहाँ पर यह भी बता दूँ कि जब मैंने यही सवाल अपने भाई से किया तो वो भाई साहब मुझसे क्या कहते हैं कि मुझे अपने स्कूल की कोई आ, मित्र या साथी तो नहीं याद है हाँ लोअर केजी की एक टीचर याद है जिन पर मेरा दिल आया हुआ था तो साहब ये तो ख़ानदानी रही रंगीन तबीयत वाली बात है तो चलिए साहब यहाँ से बात शुरू करते हैं तो साहब मुझे तो अपने स्कूल के ज़माने के कुछ बातें याद नहीं हैं हाँ कुछ मैंने एक बार शायद आपसे चर्चा भी की होगी कुछ घटनाएं याद हैं परंतु वो घटनाएं मेरे अपने बारे में हैं मसलन झूठ बोलने के लिए सज़ा पाना या किसी बात पर डांट खाना या कोई नई चीज़ सीखना वो सब थोड़ा थोड़ा याद है मगर कोई साथ ही याद नहीं उसके बाद साहब मैंने सोचा ये तो प्राइमरी स्कूल की बातें हूं फिर मैंने कई स्कूलों में पढ़ाई की पहले एक छोटे से स्कूल में प्राइमरी शिक्षा यानी क्लास तीन तक शिक्षा प्राप्त की उसके बाद कुछ क्लासेस जंप करके एक स्कूल में क्लास सेवेंथ पढ़ा वहां का कोई याद नहीं सिवा इसके कि वहां के एक अध्यापक की याद है उनका नाम था पीटीआईजी। आप सोचते होंगे पीटीआईजी क्या होता है पीटीआईजी क्या होता है? वो फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर थे यानी पीटीआई साहब थे मगर पीटीआई को साथ में जी लगाना तो हम लोग का कर्तव्य है हिंदुस्तानियों का तो हम लोग साहब फलाने जी फलाने साहब ऐसा बोलते हैं तो वहाँ पर उनको पीटीआई जी कहा जाता था तो साहब मुझे उनकी याद है वो एक अपने हाथ में रूल रखा करते थे और एक, हम लोगों से पीटीवीटी कराते थे कभी कभी हम लोग को बच्चों को ले जाते थे वो श्रमदान करवाने के लिए भी स्कूल भी का एक मैदान था जहाँ पे हम लोग को घास फूस पत्थर हटाने होते थे वो कहानी अलग है वो लंबी बात है वो आपको फिर बताऊंगा शायद उसके बारे में मैंने पहले थोड़ी सी बात की भी है अच्छा साहब वहां से आया तो एक और छोटे से स्कूल में पढ़ने गया वो एक गांव का स्कूल था वहां पर मैंने आठवां और नवां क्लास पढ़ा उस आठवें और नौवें क्लास का सिर्फ एक दोस्त याद उसका नाम था देवराज हमारा ये जो देवराज दोस्त था ना इसके पिताजी की उस गांव में हलवाई की दुकान थी मेरी बहुत तमन्ना है कि मैं एक बार वहां जाऊं और पता करने की कोशिश करूं कि देवराज अभी क्या करते हैं यकीनन वो भी एक सम्मानीय वृद्ध होंगे मैं वो भी वृद्ध वृद्ध वृद्ध का मतलब मैं नहीं हूं, मैं तो, तो सम्मानिय सम्मानिय नहीं हूं, बस नहीं तो बस लगा <laughs> तो देवराज साहब की याद है क्योंकि देवराज साहब ने जब मैं स्कूल छोड़ रहा था ना तो मुझसे वादा किया था कि वो मुझे पत्र लिखते रहेंगे और सचमुच में साहब बनारस गए हम वहाँ पर जहाँ पर कक्षा 10 में एडमिशन लिया तो वहाँ पर तक देवराज साहब के पत्र आए हमने उसका जवाब भी दिया मगर फिर कालांतर में देवराज साहब कहीं गुम हो गए या हम देवराज साहब के लिए गुम हो गए तो साहब इसकी तो इसके बाद कोई और मित्र याद नहीं अब साहब हम आए कक्षा 10 11 12 में बनारस पहुंच गए वहां पहुंचे तो वहां के कुछ मित्र याद हैं जिसमें से कुछ मित्र तो आज भी हमारे मित्र हैं और उनके साथ लगातार संपर्क बना हुआ है नाम लू तो श्री विजय कुमार चौहान श्री जावेद खान श्री अशफाक अहमद श्री विजय कुमार श्रीवास्तव यानी विजय चाचा तो इन लोगों से तो लगभग हर दिन संपर्क हो जाता है परंतु तो कुछ अन्य मित्र हैं जिनकी मुझे याद है मसलन श्री श्री दीपक कुमार श्री गोविंद गोविंद सिंह जी एक एक साहब थे चंद्रप्रकाश चंद्रप्रकाश चौहान शायद उनका नाम था वो तो मुझे काफी दिनों बाद एक बार कहीं नजर भी आए तो उस वक्त तक वो काफी बड़े दादा हो चुके थे तो जब मैंने उनसे आ, मतलब नाम लेकर उन्हें पुकारा तो उन्होंने मुझे बहुत ही खतरनाक नजरों से घूरा और कहा कि कौन हो तुम तो जब मैंने अपना परिचय देने का प्रयास किया तो उन्होंने मुझे झिड़क सा दिया तो सब उन्होंने झिड़क दिया तो डरा तो नहीं मगर हाँ झिड़का तो गया क्यों फिर मैंने सोचा कि उनसे क्या बात करनी तो साहब श्री चंद्रप्रकाश जी का ये किस्सा है उसके अलावा एक हमारे मित्र थे उस जमाने के जो कि किताबों की दुनिया में चले गए यानि प्रकाशन की दुनिया में उनसे भी बाद में संपर्क हुआ और वो बड़े प्रकाशक हैं बनारस के हम उनसे संपर्क में रहे उन्होंने हमें कुछ अपनी जब हम मतलब वो हिंदी की पुस्तकें उनके यहाँ काफी मिलती थी तो वो हमें कुछ कंसेशन वगैरह भी दिया करते तो प्रकाशन हाँ, दिया प्रकाशन। तो वो थे हाँ विश्वविद्यालय और हमारे साथ के एक और मित्र थे श्री मोती पांडे साहब मोतीचंद्र पांडे साहब ने तो हमारे साथ काफी लंबा समय गुजारा वो मतलब स्कूल के ही नहीं यूनिवर्सिटी तक के हमारे मित्र रहे वो एक्चुअली <coughs> मित्र कहना तो देखिए यहाँ पर ये बता दू आपको कि हम लोग कहने को बहुत आसानी से सबको मित्र कह देते हैं परंतु मित्र कहना सबके लिए बहुत उचित शब्द नहीं होगा यू कहना चाहिए कि हम लोग साथ थे और परिचित थे शायद ये ज्यादा उचित होगा तो खैर साहब मोतीचंद्र पांडे जी का अवसान हो चुका है वो है इस दुनिया में नहीं है और उसके बाद यूनिवर्सिटी में आए तो यूनिवर्सिटी में तो खैर जो मित्र बने वो लंबे समय तक उनसे मित्रता चलती रही और वो वास्तव में मित्र बन गए मैं तो यही कहूँगा साहब कि इस तरह अगर हम देखें शायद री की बातें जब करते हैं इसकी ज़रूरत है सब तरह के री होने चाहिए सिर्फ नौकरी वालों के नहीं स्कूल वालों के भी और री से मजा ये आता है कि आपको आपकी आंखें खुल जाती हैं आप सोचेंगे आंखें कैसे खुल जाती हैं आंखें ऐसे खुल जाती हैं कि आपको पता चलता है कि आप लोग जो जिन्होंने एक जैसा शिक्षा पाई एक जैसा बचपन गुजारा वो कितने कितने बदल जाते हैं हमारी विचारधाराएं कितनी बदल जाती हैं तो साहब ये बात मैं में बारे में सोच रहा था आपके बारे में सोच रहा था और चाहता था कि इस पर आपसे कुछ विचार मिले मुझको मैं इंतजार करूंगा कि मैं अगले एपिसोड्स में इसके बारे में और बातें करना चाहता हूँ तो जब और बातें करूंगा तो मगर उसके लिए जरूरी यह है कि मुझे आपसे कुछ फीडबैक मिले बताइए आप लो इतने लोग मिले। आपको अच्छा तो लगा ही हाँ इतना साथ में हाँ घूमे तो कहीं, तो कहीं नहीं जाना तो कभी ऐसा नहीं लगा ना कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है इसका ऐसा नहीं लगा की कि कि किसी ने किसी द्वेश के कारण ऐसा हाँ, किया हो हाँ। मगर सवाल ये था की हर व्यक्ति की एक अपनी पसंद नापसंद डेवलप कर चुकी है आसानी से हर को, को स्वीकार कर लेना था तो तो देखिए ये ये एक एक बहुत अच्छी बात है। है। मुझको तो लगा कि कि शायद मित्रता यही, है। यही है। कि जब हम एक दूसरे को को कैसे भी स्वीकार कर लेने तैयार हो जाते हैं शायद वही मित्रता है और इसीलिए बचपन में यानी जब हम छोटे होते हैं ना तब एक दूसरे को मित्र ही कहते हैं हम दोस्त है क्यों क्योंकि बचपन में आपका हृदय बिल्कुल साफ होता है ना तो, ना तो आपके संबंधों में ना आपके व्यवहार में कोई भी छलावा किसी किस्म का भी छिपाओ दुराव ऐसा कुछ नहीं होता सीधा सा होता क्या है होता यह है कि जो मन की बात होती है वो सामने कह दी जाती है जो मन में नहीं अच्छा लगता है उसको स्पष्ट बता दिया जाता है तो साहब ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छी बात है जो कि अभी इस रियूनियन में जब हम गए तो यहाँ पर देखने को मिली कितनी स्पष्टता से बातें कर रहे थे एक दूसरे से कितने सफाई से एक दूसरे से अपने मन की बात कह दे रहे थे मुझे लगता है कि ये एक बहुत इत्तेफाक से हमारे एक सहकर्मी अपने बच्चे को भी लाई थी उस बच्ची को पूरे ग्रुप का प्यार मिला और वो प्यार जो था जब वो जाने लगे ना तो शायद हम सभी सहकर्मी दुखी थे मतलब बिछड़ते समय जैसा कि सामान्यतया होता है परंतु उस बच्चे ने अपना दुख वास्तव में आंसुओं से प्रकट हाँ, कर हाँ। दिया और, हम की में और उसके आंसू देखकर कर हम लोगों में कुछ लोग तो वास्तव में मतलब कमजोर दिल वाले थे ही हाँ, वो भी दुखी हो गए दुखी। थे और हमको ये लगा कि बचपन कितना निश्चल है कि उसको किसी किस्म का दुराव नहीं है उसको अपनी भावनाओं को स्पष्ट करने में तनिक भी शर्म नहीं, जिज़ग जिज़ग नहीं। जो है झिझक तो नहीं जो है जो है है, अच्छा साहब अब तो एक बात हो गई अब यहां पर आप बात को रोक रहा हूं इसलिए कि यह बात तो चलती ही रहेगी मगर चलिए साहब वो एक बात बता दू पिछले हफ्ते का गाना तो कुछ लोगों ने तो कहा यह बहुत आसान था गाना था तू मेरी जिंदगी है आशिक की फिल्म का तू मेरी जिंदगी तू मेरी हर खुशी तो साहब ये तू मेरी जिंदगी है ये गाना कुछ लोगों ने तो कहा कि यार ये बहुत मुश्किल था मगर कुछ लोगों ने इसको पहचान लिया तो साहब अब आज मैं आपको एक और गाना दे रहा हूँ जरा सुनकर बताइए तो सही कैसा लगता है।, है? है आसान है ओके चलिए साहब तो ये आसान, आसान गाना आपके लिए ये रहा जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपनी बातों के साथ साथ अपने कुछ दोस्तों की बातें भी करूंगा तो अभी मेरे एक मित्र हैं श्री ओम प्रकाश पांडे ओम प्रकाश पांडे जी का नवीनतम कथा संग्रह है चूड़ियां जिसमें 29 कहानियां हैं और 16 लघु कथाएं हैं तो साहब ये कहानियां और लघु कथाएं उन्होंने लिखी है और मैं अपने वादे के मुताबिक आपको उसमें से उनकी अनुमति से कुछ कहानियां सुनाऊंगा तो सबसे पहले ओम प्रकाश पांडे जी की बात आपको सुनाता हूं कि क्यों उन्होंने ये किताब या ऐसी किताबें या ये कविताएं कहानियां क्यों लिखी तो साहब ओम प्रकाश पांडे जी के शब्दों में बात यही जनवरी या फरवरी सन 2018 की होगी एक मीटिंग में स्वर्गीय सती शुक्ल जी से मेरी भेंट हो गई वे प्रख्यात कवि एवं लेखक थे उन्होंने कहा पांडे जी आप भी कविता या कहानी जो भी संभव हो लिखिए मैंने कहा मैं तो बैंकर हूँ बैंकिंग या आर्थिक विषयों पर तो मैंने काफी लिखा है लेकिन साहित्यिक लेखन तो कभी नहीं किया शुक्ला जी ने कहा आप प्रयास तो करिए आप लिख लेंगे बात आई गई हो गई एक दिन शुक्ला जी मेरे घर आए उन्होंने मेरी कुछ रचनाएं देखी और उन्हें सराहा उन्होंने मुझसे फिर लिखने के लिए कहा और मुझे चौपाल, जो का एक आई टी एम काव्योत्सव व अग्निशिखा मंच से करवाया इस प्रकार मेरा लेखन कार्य आरम्भ हुआ मैं क्या लिखता हूँ कैसा लिखता हूँ इसका निर्णय तो पाठक गण सम्मानीय पाठक गण ही कर सकते हैं लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दू मैं कोई कवि या लेखक नहीं हूं जो मन में आता है जैसा भी विचार मन में आता है जो आसपास देखता हूं वही लिखने का प्रयास करता हूं व्याकरण कविता शास्त्र व लेखन कला के मापदंड पर निश्चित रूप से मैं एक असफल कवि और लेखक ही हूं लेकिन मेरी रचनाएं मानवीय भावनाओं और यथार्थ से जुड़ी हुई है मेरा बचपन घोर ग्रामीण क्षेत्र में बीता है जहां बिजली सड़कें, बड़े मकान आदि की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी थी तो केवल झोपड़ी, धूल धूसरित पगडंडी, खेतों के मेड़, बड़े और घने फलों के बगीचे छोटे बड़े पोखरे पोखरिया पीपल के पेड़ की छाया में चलती कक्षाएं और हम सबका उल्लासपूर्ण जीवन सब कुछ तब अच्छा ही था यह असत्य होगा। लेकिन जीवन सुखी था मेरी दो कविता संग्रह आंचल और किलकारियां प्रकाशित हुई हैं। पाठकों ने इन्हें काफी सराहा है। कविताएं लिखने के साथ साथ मैं कहानी और लघु कथा भी लिखता हूं लगभग 200 से अधिक कहानियां और लघु कथाएं लिखी हैं। बहुत दिनों से इन कहानियों का एक संग्रह प्रकाशित करवाने का विचार मन में चल रहा था चूड़ियां मेरी पहली कहानी एवं लघु कथा संग्रह है आशा करता हूँ कि पाठकों को मेरी कहानी और लघु कथा संग्रह चूड़ियाँ पसंद आएंगी श्री हरिवाणी जी जो कि कानपुर के विख्यात साहित्यकार हैं उन्होंने महती कृपा करके चूड़ियों की भूमिका लिखी है मैं उनको चूड़ियों की भूमिका लिखने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ उनकी भूमिका के बिना मेरा यह प्रयास अधूरा ही रहता ओम प्रकाश पांडेय जी ने अपना फोन नंबर और ईमेल एड्रेस भी दिया है पहली कहानी अपेक्षा उपेक्षा शीला जरा जल्द से अलमारी से दस हजार रुपए निकाल कर दे दो राजेश भैया को देना है अश्विन ने अपनी पत्नी शीला को खाना खाते समय कहा शीला बोली पहले आराम से खाना खा लो रुपये में ले आती हूं अश्विन जब खाना खाकर ऑफिस के लिए निकलने वाला था शीला ने लाकर उसे दस हजार रुपए दे दिए शीला रुपए देते समय बोली, कोई खास काम पड़ गया है, बढ़के भैया को क्या अश्विन बोला मैंने पूछा तो नहीं क्योंकि कल शाम को ऑफिस में जब मैं कुछ लोगों के साथ मीटिंग में था उसी समय उनका फोन आया था इसलिए पूछ नहीं पाया कुछ सोचते हुए अश्विन ने पूछा क्या बात है तुम यह क्यों पूछ रही हो शीला बोली कोई खास बात नहीं है लेकिन इधर मैं ध्यान दे रही हूं कि भैया का मांगने का सिलसिला कुछ कुछ बढ़ गया है है और वापस करने की गति कुछ धीमी है। अगर उन्हें कोई आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ रही हो तो पता कर लो कम से कम पता चल जाने से उसका समाधान निकाला जा सकता है और अगर तुम्हें ठीक लगे तो भैया से इस संबंध में बात कर लो ये सुनकर अश्विन सोफे पर बैठ गया फिर बोला तुम कह तो सही रही हो मैं भी काफी दिनों से देख रहा हूं लेकिन कभी इस पर ध्यान नहीं दिया दुकान तो काफी ठीक चल रही है और बड़े मजे में उनका परिवार रह भी रहा है खैर यह कहकर वह ऑफिस के लिए निकल पड़ा अश्विन और राजेश दोनों सगे भाई हैं अश्विन छोटा और राजेश बड़ा राजेश का अपना व्यापार है और अश्विन नौकरी करता है दोनों अलग अलग रहते हैं परंतु आपस का प्रेम संबंध दोनों परिवारों में बना दोनों उनकी दो ही बेटिया है लेकिन सबसे बड़ी बात उसकी पत्नी का घर चलाने का तरीका वो हर काम इस ढंग से करती है कि आराम से घर भी चलता रहे और हर महीने कुछ बचत भी होती रहे इसी कारण उसे कभी चिंता नहीं करनी पड़ती खैर आज सुबह के वार्तालाप को वह भूल चुका था और ऑफिस पहुंचते ही रोज की तरह अपने काम में लग गया शाम को लौटते समय वह अपने बड़े भाई की दुकान पर गया उनको रुपया दे दिया राजेश ने कहा रुको चाय पी कर जाना दुकान पर इस समय कोई ग्राहक नहीं था अतः उसने राजेश से पूछा भैया सब ठीक तो चल रहा है राजेश ने कहा हाँ सब ठीक ही चल रहा है लेकिन तुम यह क्यों पूछ रहे हो अश्विन बोला कोई खास बात नहीं असल में इधर आपको कई बार रुपयों की आवश्यकता आ पड़ी है और मार्च का महीना होने से मुझे व्यवस्था करने में थोड़ी कठिनाई हुई इसलिए पूछा और कोई बात नहीं सुनते ही अचानक राजेश के चेहरे का रंग बदल गया वह बोला कि पैसे तो तुम्हें वापस कर ही देता अश्विन ने जब राजेश के चेहरे का रंग देखा तो समझ नहीं पाया बोला भैया मैंने इसलिए नहीं पूछा बल्कि इसलिए पूछा कि अगर कोई विशेष समस्या हो तो उसका समाधान निकाला जा सके राजेश बोला ऐसी कोई बात नहीं क्या होता है कि रुपया होता नहीं और अगर उसी समय किसी सप्लायर ने अपने पैसे की मांग कर दी तो तुमसे ले लेता हूं क्योंकि समय से पैसा नहीं देने से थोड़ी दिक्कत होती है अश्विन ने कहा कोई बात नहीं भैया मैंने तो समस्या के हल के लिए पूछा था इसी बातचीत में चाय आ गई और चाय पीकर अश्विन चल दिया इस घटना को हुए काफी समय हो गया और अश्विन व वह घटना भूल भी चुके थे इसी बीच राजेश ने कई बार पहले ही की तरह रुपए मांगे अश्विन ने कभी रुपए दिए और कभी कोई काम पड़ जाने के कारण वह नहीं भी दे पाया क्योंकि इसी बीच में बेटियों को नए स्कूल में एडमिशन कराना पड़ा और शिला की छोटी बहन की शादी भी थी उसमें काफी खर्चा हो जाने से उसे भी रुपयों की कमी पड़ गई थी एक दिन अपने बड़े बेटे पिंटू के के जन्मदिन अवसर पर राजेश ने अश्विन को पूरे परिवार के साथ घर बुलाया और कहा कि रात्रि का भोजन भी है सब लोग बच्चों के साथ जरूर आना अश्विन पत्नी और बेटियों को लेकर उनके घर शाम को ही पहुंच गया वहां पर कई पुराने दोस्त भी अपने अपने परिवारों सहित आए थे वह शाम काफी आनंद से बीती बच्चों ने भी बहुत मस्ती की जन्मदिन का समारोह समाप्त होने पर सब लोग रात में घर चले आए दूसरे दिन रविवार होने के कारण अश्विन आराम से शोकर उठा शीला ने इस बीच नाश्ता बना लिया सबों ने नाश्ता किया कुछ समय बाद जब अश्विन सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहा था तो शिला बोली की पिंटू का जन्मदिन काफी अच्छा रहा पर बड़ी दीदी के व्यवहार में पता नहीं क्यों मुझे पहला जैसा अखबार की असमर्थता जाहिर की है बड़े भैया का भी व्यवहार मुझे ऐसा ही लगता है पता नहीं क्यों वे इस बात का बुरा मान बैठे है उन्हें इतना तो समझना ही चाहिए कि मेरी भी आय सीमित है उसी में सब कुछ करना पड़ता है खैर जाने दो। इन बातों को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं। परिवार में ये सब छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। शीला अश्विन के पास आकर सोफे पर बैठ गई और बोली देखो संसार का यह शाश्वत नियम है कि अधिकांश लोग जब तक उनकी अपेक्षाएं पूरी होती हैं, बड़ी आत्मीयता दिखाते हैं परंतु जहां उनको लगता है कि अब इस व्यक्ति से उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी तो वे उसकी उपेक्षा करने लगते हैं उनकी यह उपेक्षा कभी हमें प्रत्यक्ष तो कभी अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे ही जाती है अश्विन ने गहरी सांस लेकर शीला के बालों को अपनी उंगलियों से सहलाते हुए कहा जाने दो। हम सबके जीवन में यह अपेक्षा और उपेक्षा का खेल तो चलता ही रहता है कहाँ तक अपना दिमाग खराब करते रहेंगे तो साहब इसके साथ ही ये कहानी समाप्त होती है और आज की हमारी बात भी यहीं बंद होती है। तो आपसे यही बातें करते रहिए बातें चलती रहेंगी अगर एक बात कहनी पड़ेगी बहुत अच्छा लिखा है और बिल्कुल सच्चा लिखा है मन से। पांडे साहब अगर इसको सुन रहे होंगे तो एक और श्रोता की एक और पाठक की उनको व्यूज तो मिल गए तो और उनको आ, वो आपको बधाई भी दी जा रही है आपने बहुत अच्छा लिखा तो चलिए साहब चलते हैं अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और फिर एक नई कहानी के साथ और नई बातों के साथ नमस्कार आपने समय दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ नमस्कार फूलों की तरह दिल में बसाए। हो जा मुलाकात तो होगी बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी ये सात गुजारे हुए लम्हा सक साथ तो होगी